श्री माँ शारदा देवी भक्त जननी श्री माँ को जूठन साफ करते देख एक दिन नलनी दीदी ने कहा था अरे मैया छत्तीस जात का जूठन उठाती है यह सुनकर मां ने कहा सभी तो मेरे हैं छत्तीस कहाँ जो सबको अपनी संतान के समान देखती है उनके पास सांसारिक जाति पाति का भेद कैसे रह सकता है उस स्नेह की बाढ़ से सारी ऊंच नीच भूमि डूब कर एक सी हो जाती है जूठन साफ करना एक प्रकार से श्री का नित्य का काम सा था भक्तों को वे यह काम नहीं करने देती थी कहा करती थी कि वह सब करने के लिए लो, लोग हैं पर करती स्वयं ही एक दिन जयराम बाटी में स्वामी विश्वेश्वरानंद भोजन के बाद जब जूठन उठाने गए तब श्री ने हाथ पकड़कर उन्हें मना करते हुए स्वयं ही थाली ले ली यद एक साधु ने कहा आप क्यों लेती हैं मैं ही लेता हूँ इस पर श्री ने कहा मैंने भला तुम्हारा किया ही क्या है मां की गोद में बच्चे टट्टी करते हैं कितना कुछ करते हैं तुम सब तो देव दुर्लभ धन हो श्री माँ के साथ जो स्त्रियां रहती वे तो ये काम करती ही न थी अपितु तो शिकायत के स्वर में कहती एक तो तुम ब्राह्मण की लड़की हो दूसरे गुरु ये सब तुम्हारे शिष्य हैं तुम इनका जूठन क्यों उठाती हो इससे इनका ही जो अमंगल होगा माँ सहज भाव से कहती अरे मैं इनकी मां जो हूँ माँ बच्चे का ना करेगी तो कौन करेगा एक भक्त जात का जुलाहा था इसी कारण इधर उधर जाने आने में उसको बड़ा संकोच होता था सी माँ ने एक दिन उससे कहा तुम अपने को जुलाहा समझकर मन में संकोच करते हो इसमें क्या है बेटा तुम ठाकुर के गण जो हो घर के लड़के घर आए हो सीमा ने उसे और भी समझा दिया फिर दीक्षा के समय उन्होंने जाति पाति की बात नहीं पूछी थी इसे से समझ लेना चाहिए कि वे माँ के ही घर के बच्चे हैं एक साल महाअष्टमी के दिन भक्तगण श्री माँ के चरणों में पुष्पांजलि दे रहे थे बाहर एक आदमी खड़ा था माँ ने उससे पूछा तो ज्ञात हुआ कि उसका घर ताजपुर में निम्न जाति का होने पर भी उसे भी श्री माँ ने अन्य दूसरे लोगों की नाई भीतर आकर पैर पर फूल चढ़ाने को कहा वह भी फूल चढ़ाकर आनंद से घर चला गया उनमें मातृत्व का प्रभाव ऐसा अद्भुत था कि भक्त जो ही उनके पास आते त्यों ही वे उनका संकोच दूर कर उन्हें अपना लेती राजबिहारी महाराज कम उम्र में ही मातृहीन हो गए थे इसीलिए मां कहने से उन्हें संकोच होता था एक दिन श्री ने उनसे अपने एक नातेदार को संदेशा भेजते समय पूछा बताओ तो क्या कहोगे बिहारी बोले आपने आपसे उन्होंने आपसे यह, यह कहने के लिए कहा है यह सुनकर सीमा ने सुधार दिया बोलोगे माँ ने कहा है माँ शब्द का उच्चारण उन्होंने ज़ोर से किया उस समय माँ कुआलपाड़ा में अस्वस्थ थे और एक ब्रह्मचारी जयराम बाटी में रहते थे माँ को मालूम हुआ कि वे भोजनादि विषय पर तनिक भी ध्यान नहीं देते इसलिए उन्हें बुलाकर ठीक से खाने पीने को कहा उस समय ब्रह्मचारी की उम्र कम होने पर भी माँ से मिलने में उन्हें संकोच होता था उनका अपना शरीर भी अच्छा नहीं था इससे मन में डर था कि कहीं श्री माँ के शरीर में भी वह रोग संक्रमित न हो जाए इसलिए वे कुछ दूर से ही खड़े खड़े श्री माँ से बातें कर रहे थे माँ ने उन्हें पास आने को कहा पास आकर भी वे अलग से खड़े रहे यह देख श्री माँ ने कहा यह क्या मुझे छू देखो कि कैसी हूँ सभी वे माँ के पास बैठकर उनके शरीर पर हाथ फेरने लगे श्री माँ भी स्नेह भरे स्वर में बातचीत करती रही इस समय जयराम बाटी से कुआल पड़ा दूध भेजा जाता था माँ ने कहा यह बहुत दूध आता है और दूध मत भेजना तुम्हें लोग अच्छी तरह पीना वास्तव में आए हुए भक्तों के साथ श्री माँ का संबंध एक दैवीय दृष्टि तथा अनुभूति से नियंत्रित होने के कारण उसका प्रकाश भी अपूर्व था इसमें संसार सुलभ आत्मीयता और आंतरिकता रहने पर भी माया का बंधन या आकर्षण न था उसमें जैसी रुलाई और हंसी थी वैसे ही विक्षेप विहीन शांति भी थी श्री द्वारिका नाथ मजुमदार जयराम बाटी में दीक्षा लेकर कुआल पड़ा गए और वहाँ कठिन पेचिश के शिकार हो गए उसी रोग से उन्होंने हाथ जोड़कर श्री रामकृष्ण का नामोच्चारण करते करते देह त्याग किया कुछ तो दिन बाद जब श्री ने यह समाचार सुना तब पुत्र शोक से व्याकुल माता कि नाई आँसू हुए कहा हाय मेरा एक लाड़ला चला गया आह मेरे बच्चे का यही शेष जन्म था सन्यासियों को उनके नाम से वे नहीं पुकारती थी इसका कारण पूछने पर उन्होंने बताया था मैं माँ हूँ ना सन्यास नाम से पुकारते मुझे कष्ट होता है उनका ऐसा मनुष्योचित व्यवहार देख उसका भेद जानने के लिए स्वामी विश्वेश्वरानंद जी ने एक दिन पूछा आप हम लोगों को किस तरह देखती हैं माँ ने जवाब दिया नारायण के रूप में फिर प्रश्न हुआ हम सब आपकी संतान हैं नारायण भाव से देखने पर तो संतान भाव देखना नहीं होता है इसके उत्तर में माँ ने कहा नारायण के रूप में भी देखती हूं संतान के रूप में भी संतान की ओर से यहां जैसा शांत और अनंत का अपूर्व समावेश पाया जाता है जनने की ओर से भी वैसे ही एक दूसरे क्षेत्र में विच्छिन्न तथा अखंड मातृत्व का समन्वय मिलता है एक दिन किसी भक्त ने पूछा मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें जो मां कहकर पुकारता हूँ सो तुम मेरी अपनी मां हो या नहीं मां ने उत्तर दिया अपनी मां नहीं तो और क्या अपनी ही मां। भक्त ने फिर पूछा तुमने तो कहा पर मैं ठीक से नहीं समझ पाता हूँ जिस प्रकार जन्म देने वाली माँ को हम अपने आप माँ समझ लेते हैं इस प्रकार तुम कहाँ समझते हैं तुम्हें कहाँ समझते हैं पहले माँ ने आक्षेप के साथ कहा आहा ठीक तो फिर कहा वे ही माँ बाप हैं बेटा वे ही माँ बाप हुए हैं यह दुर्भाग्य था कि भक्त समझ ही नहीं पाता था परंतु श्री माँ के पास तो अपना जगत जनहित्व दिन के प्रकाश के समान प्रत्यक्ष सत्य था उनमें जो असीम शाश्वत मातृत्व विद्यमान है या देवी सर्वभूतेश मातृ रूपेण संसिता चंडी उसी का कुछ स्फुरन संसार की माताओं में पाकर संतान संतुष्ट हो जाती है श्री माँ का यह मातृत्व उनके प्रति वाक्य हावभाव तथा कर्म से इस प्रकार फूट पड़ता था कि उसके स्नेह स्पर्श इस से पत्थर भी पिघल जाता था महारानी ने महा, राधा रानी ने एक बिल्ली पाल रखी थी उसके लिए मां ने एक पाँव दूध का प्रबंध कर लिया था वह निडर हो मां के पैरों के पास लेटी रहती थी दूसरों के संतोष के लिए मां कभी कभी उसे लाठी से डराती तो वह उनके चरणों में ही आश्रय लेती जब एक मां तुरंत लाठी फेंक देती और दूसरे लोग भी हंसे हंसते रहते चुराकर खाना बिल्ली का स्वभाव है इससे माँ तंग नहीं आती कहा करती चोरी करना तो उनका धर्म है बेटा उन्हें भला कौन आदर से खाना देगा लेकिन ज्ञान महाराज ने उस बिल्ली के विरुद्ध लड़ाई ठान ली थी उन्होंने एक दिन उसे उठाकर पटक दिया यह देखकर माँ का मुख कष्ट से मुरझा गया दूसरी तरह से तो बेचारी मार खाती ही थी ज्ञान महाराज का रोष होते हुए भी राधो और श्री के प्यार से बिल्ली की अच्छी वंश वृद्धि हुई ऐसे समय मां कलकत्ता जाने को तैयार हुई उन्होंने ज्ञान महाराज को बुलाकर कहा ज्ञान बिल्लियों के लिए भाग बनवाना जिससे वे किसी के घर न जाएं, क्योंकि दूसरों के घर जाने पर वे गालियां देंगे बेटा यह लौकिक युक्ति थी श्री माँ जानती थी कि केवल इतने से ही बिल्लियों के भाग्य नहीं फिरेंगे इसलिए उन्होंने और भी कहा देखो ज्ञान बिल्ली को मारना नहीं उनमें भी तो मैं हूँ यह सुनने के बाद ही ज्ञान महाराज का हाथ या लाठी चलाना बंद हो गया एक रूप में वे सब भक्तों की माँ थी और दूसरे रूप में वे सर्वस्वरूपणी थी उनके विश्वव्यापी मातृत्व से कोई छूटा न था राजबिहारी महाराज ने एक दिन श्री माँ से पूछा तुम क्या सबकी माँ हो माँ ने उत्तर दिया हाँ फिर प्रश्न हुआ इन जीव जंतुओं की माँ भी माँ हो माँ ने कहा हाँ उन सबकी भी इतने अधिक संतान पाने पर भी माँ को तृप्ति न थी बीच बीच में सुना जाता था कि वे धीमी आवाज़ से कहती बच्चों तुम आओ स्वामी वीरेसवरानंद के जयराम बाटी पहुँचने पर सीमा ने आग्रहपूर्वक कहा आए हो बड़ा अच्छा किया मैं कई दिनों से तुम्हें याद कर रही हूँ राजन को पुकारने के बदले तुम्हारा नाम लेकर पुकारती हूँ माँ भाव छिपाने की बहुत शक्ति रखती थी इससे संतानों के लिए उनके उत्कंठा का स्वल्प अंश ही प्रकट होता था पर जितना भी होता उससे ही आश्चर्यचकित होना पड़ता है एक दिन स्वामी महेश्वरानंद जब उद्बोधन से बेलूर लौट रहे थे उस समय श्रीमान ने एक रुपया उनके हाथ पूजनी बाबूराम महाराज को स्वामी प्रेमयानंद जी को भेज, भेजा कहा ठाकुर को पूजा देना और शरद के नाम से तुलसी चढ़वाना पूजनी शरद महाराज उस समय उद्बोधन में ज्वर से सयासाई थे आरामबाग के श्री प्रभाकर मुखोपाध्याय से श्री ने सुना कि उनके लड़के को मसूरी का रोग हुआ है इसलिए उनके जयराम से लौटने के वक्त मां ने उन्हें एक रुपया देकर कहा कामार पुकुर में शीतला को पूजा चढ़वाते जाना विभूति बाबू को श्री माँ के पास तृप्ति के साथ खाते देख उनकी माता श्रीमती रोहिणी बाला घोष ने कहा यहाँ तो विभूति अच्छा खाता है मेरे पास बहुत थोड़ा खाता है यह सुनते ही श्री ने कहा मेरे बच्चे को तुम नज़र मत लगाओ मैं भिखारिणी हूँ अपने बच्चों को मैं जो कुछ खाने देती हूँ वही वे आग्रहपूर्वक खा लेते हैं वास्तव में उनकी बातचीत और व्यवहार में एक ऐसा सहज सहज सरस भाव था कि आए व्यक्ति को वे पलक भर में अपना लेती थी एक भक्त स्त्री कलकत्ते में श्रीमा के मकान में जब आई तब माँ ने पूछा अच्छी हो बहू अच्छी है इतने दिन नहीं आई सोचा बीमार हो गई क्या महिला विस्मित हो सोचने लगी एक दिन के पाँच मिनट के परिचय से इतनी घनिष्ठता कैसे होती है इतना ही नहीं मानो स्नेह के साथ उसे चौकी पर अपने पास बिठाया और कहा ऐसा लगता है मानो तुम्हें मैंने बहुत बार देखा है तुमसे बहुत दिनों की जान पहचान है भक्त स्त्री जब घर जाने लगी तब श्री ने प्रसाद उसके मुँह के पास ले जाकर कहा खाओ खाओ इतने लोगों के बीच उसे खाने में लज्जा होती है यह देख माँ ने कहा लज्जा क्या है लो तब भक्त ने हाथ पसार कर लिया जान जाने के समय माँ ने पूछा अकेले उतर सकोगी तो मैं आऊँ क्या यह कहकर वे सीढ़ी तक साथ गई यही भक्त एक बार गर्मी के दिनों में उनके पास आई माँ ने उसे क्लांत और पसीने से लथपथ पथ देख आतुर हो कहा जल्दी अंगिया उतार डालो बदन में जरा हवा लगे, साथ ही मछहरी पर से पंखा ले हवा करने लगी महिला जितना ही कहती पंखा मुझे दीजिए मैं खुद हवा कर लेती हूँ माँ उतना ही स्नेहपूर्वक कहती रहने दो ठीक है जरा सुस्ता लो वही भक्त स्त्री अक्टूबर 1912 सौ में एक दिन उद्बोधन में दोपहर को प्रसाद पाकर सिमा को हवा कर रही थी इस पर माँ ने कहा वहाँ से एक तकिया लाकर मेरे पास लेटो हवा की जरूरत नहीं है माँ का तकिया व्यवहार में लाना अनचित समझ पे राधू के कमरे से एक तकिया ले आई यद एक माँ ने हंसकर कहा वह तकिया पगली का अर्थात राधु की माँ का है तुम यही तकिया लाओ ना उसमें कुछ दोष नहीं राधु को पुकारा राधु तू भी आ अपनी दीदी के पास लेट एक वैद्य वंश की भक्त महिला थ्री माँ को रसोई बनाकर खिलाना चाहती थी इसलिए श्री ने उसे कुछ बनाकर लाने को कहा दूसरे दिन अर्थात 1918, जब वह कुछ खाने का सामान ले उद्बोधन पहुँची तब माँ ने कहा यह देखो फिर कितना कष्ट कर यह सब ले आई नलनी दीदी ने कहा तुम मांगती क्यों हो इसी से तो वे लोग ले आती हैं माँ ने जवाब दिया वाह उनसे मांगूंगी नहीं वे तो मेरी बेटी है उस दिन रात को वह भोजन खाकर श्री को बड़ा आनंद हुआ था यहाँ तक कि नन्नी दीदी भी जो छुआछूत मानती थी कहूठी मुझे तो किसी की रसोई रुझती नहीं पर इसके हाथ का खाने में तो घृणा नहीं आती इतना सुनकर श्री माँ ने गर्व के साथ कहा क्यों घृणा होगी वह मेरी बेटी जो है एक गृहस्थ युवक भक्त उद्बोधन में माँ के घर के उत्तर वाले बरामदे में बैठ उनसे कह रहा था माँ मुझे संसार से बहुत धक्के मिल चुके हैं तुम ही मेरे गुरु हो और तुम ही मेरे इष्ट इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता सचमुच मैंने इतने बुरे काम किए हैं कि लज्जा के मारे तुमसे भी नहीं कह सकता हूँ फिर भी तुम्हारी दया के बल पर ही हूँ माँ ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा माँ के पास लड़का लड़का ही है उस स्नेह के स्पर्श से भक्त का हृदय पिघल गया और उसने कहा हाँ माँ पर इसलिए कि तुम्हारी इतनी दया मुझे मिली है कभी मैं यह न समझ बैठूं कि तुम्हारी दया बड़ी सुगम है उन्नीस सौ ईस्वी की जन्माष्टमी की छुट्टी में कई भक्तों ने संध्या को कुवालपाड़ा पहुंच निश्चय किया कि उसी रात वे जयराम बाटी चले जाएंगे। रास्ते में लगातार वर्षा हो रही थी और घोर अंधकार छाया हुआ था उनके जयराम बाटी पहुँचने की खबर रात में ही श्री को नहीं दी गई दूसरे दिन उनके साथ भेंट होने पर उन्होंने डांटते हुए कहा बेटे ठाकुर ने रक्षा की है अंधेरे में वैसे कीचड़ पानी में कितने सांप पैर के नीचे दब, दबाते चले आए होंगे तुम्हारे इस प्रकार चलने से मुझे बड़ा कष्ट होता है जिससे चलना ठीक नहीं भक्तों ने समझाना चाहा कि छुट्टी कम थी और माँ को देखने की उनकी प्रबल इच्छा थी इसी उन्हें ऐसा करना पड़ा फिर भी माँ ने कहा तुम लोगों को तो ऐसी इच्छा होगी ही पर इससे मुझे कष्ट होता है यह घटना माँ की स्मृति में बनी हुई थी ढाई वर्ष बाद अर्थात 25 दिसंबर 1915 ईस्वी को इन्हीं भक्तों में से एक की स्त्री उद्बोधन आई प्रायः नौ दस बजे माँ लाई भुने मटर आदि अपने आंचल में लेकर आई और जमीन पर बैठ गई वे दो चार दाने अपने मुंह में रखती और मुट्ठी-मुट्ठी उस भक्त पत्नी को देकर कहती बहुमां खाओ उसी दिन संध्या को पूर्वोक्त भक्त के आकर प्रणाम करते ही माँ ने जयराम बाटी की उस घटना का उल्लेख करके कहा जिद में चलना ठीक नहीं भक्त ने उत्तर दिया नहीं अब नहीं जाऊँगा कदाचित माँ ने समझा कि भक्त और जयराम बाटी नहीं जाएगा इससे विचलित हो उन्होंने झटपट कहा जाओगे क्यों नहीं बेटा तुम्हारे पैर में कांटा चूमने से मेरी छाती में तीर जैसे लगता है फिर भक्त पत्नी की ओर देख कहा बहू माँ तुम उसे देखना वह इस तरह न चले उद्बोधन में एक छोटी बच्ची ने श्री के पास लेटते समय कंबल गंदा कर दिया था बच्ची की माँ जब उसे साफ करने को तैयार हुई तब श्री उसके हाथ से कंबल छीन स्वयं ही धो लाई बच्ची की माँ ने आपत्ति की माँ तुम क्यों धोओगे तब श्री ने संक्षिप्त पर मर्म स्पर्शी भाषा में उत्तर दिया क्यों नहीं धोगी क्या वह मेरी पढ़ाई है दिन दिन भक्तों की वृद्धि हो रही थी वे जब तक उद्बोधन में आते उनकी रुचि विचित्र थी तथा प्रयोजन विभिन्न थे माँ को तो विश्राम ही नहीं था असुविधाएँ भी बहुत थी यह सब देख गोलाब माँ ने दोषारोपण किया यह तुम्हारा कैसा स्वभाव हुआ है कोई भी माँ कहता आएगा कि तुरंत तुम पैर बढ़ा दोगी इसके उत्तर में माँ ने कहा क्या करूँ गोलाब माँ कहकर आने से मैं रह जो नहीं सकती हूँ श्रीमा की यश्वतः स्फूर्त स्नेहा मृत धारा केवल भक्तों तक ही सीमित नहीं थी वह समस्त सांसारिक संबंधों की सीमाओं को पार कर सतथा प्रवाहित होती हुई सबके हृदय की प्यास बुझाती थी राधू के चचेरे ससुर भोलानाथ नाथ चट्टोपाध्याय को श्रीमा पत्र लिखाते समय निसंकोच कह रही हैं लिखो प्रिय बेटे राधू की माँ ने फौरन आपत्ति की यह क्या वह तुम्हारा समझी जो है माँ ने वैसी ही स्थिरता से कहा होने दो वह मुझे माँ कहकर आनंद पाता है मैं भी उसके पास वही हूँ श्री माँ की भावजे इंदुमती देवी तथा सुवासनी देवी भी उन्हें माँ कहकर ही संबोधन करती थी केवल भक्त या आत्मी ही नहीं अन्य दूसरे भी यह स्नेहवारी पीकर तृप्त होते एक बार जब श्री माँ बीमारी से अच्छी होकर उठी तब सब ने सिंह के मंदिर में बकरा चढ़ाना चाह परंतु श्री ने कई रुपये के रसगुल्ले भोग में चढ़वाए गांव वालों को प्रसाद देने के लिए चार बजे दो बार घंटी बजी आवाज़ सुनते ही सब आ पहुँचे और माँ के नए मकान के पश्चिम वाले रास्ते के दोनों ओर कतार बाँध कर बैठ गए साधु लोग परोसने लगे और श्री माँ एकटक निहारती रही उस समय उनके मुख पर एक अलौकिक प्रसन्नता थी केवल बड़े बड़े मामलों में ही नहीं छोटे छोटे प्रत्येक व्यवहार में भी भक्तगण श्री के अनुपम मातृत्व का परिचय पाते जैसे वे अपनी ही माँ हो, वे प्रत्येक संतान की रुचि से शीघ्र ही परिचित हो उसके अनुरूप व्यवहार करती नलिन बाबू जयराम भाटी में जाकर लगभग पंद्रह भक्तों के साथ भोजन करने बैठे उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि श्री उन्हीं के प्रति अधिक स्नेह दृष्टि रखकर उन्हें प्यार से खिला रही है इससे वे लज्जित भी हो रहे थे किंतु भोजन के बाद भक्तों के साथ बातचीत करने पर जान पड़ा कि सबके मन में उसे एक प्रकार की अनुभूति हुई है प्रसाद वितरण के समय देखा जाता कि श्री माँ संतान की रुचि के, के अनुरूप अच्छी से अच्छी वस्तु प्रत्येक को देती पहले जो आए वे अपनी समझ के अनुसार सर्वोत्तम वस्तु पाकर संतुष्ट हो चले गए दूसरे ने भी अपने मन की वस्तु पाई इस तरह सबके लिए रहा सब यही जाना कि माँ उसे आंतरिक स्नेह करती है मुँह खोलकर प्रयोजन कहने के पहले ही माँ उसे पूरा कर देती एक बार एक साधु जयराम बाटी पहुँचे उस समय माँ भोजन कर रही थी साधु की साधु की इच्छा थी कि वे एक दिन माँ की जूठी थाली में ही प्रसाद पाए माँ लड़कों को खिलाकर तब स्वयं खाती और उन लोगों को दूध भात प्रसाद स्वरूप भेज देती यही कारण था कि लड़कों को उनकी थाली में भोजन करने का सौभाग्य नहीं मिलता था उस दिन उन साधु के आते ही श्री ने उनके लिए जलपान और तम्बाकू भेज दिया वे तम्बाकू पीते हैं या माँ ने ध्यान रखा था बाद में उन्होंने अपने भोजन के उपरांत उन्हें बुलाया और एक पत्तल दिखाकर कहा बैठ जाओ बेटा इस पत्तल में मैंने खाया है माँ ने साल के पत्ते पर खाया था और चारों ओर प्रसादी वस्तुएँ सब सजी हुई थी